क्षिप्त महाभारत कर हुआ तत्पच्चात शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक एक हजार करोड़ अर्थात एक खरब स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधि से कहा राजन तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ तुम मुझे इसकी कीमत दे दो क्योंकि ब्राह्मण धन से ही धन के ही इच्छुक होते हैं राज्य के नहीं तत्पश्चात महामारा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा अश्वेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋतविजो को दे दी है अब मैं वन में चला जाऊंगा आप लोग की विधि के अनुसार इसे चार भागों में बांट लीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा हाँ महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए इसी समय आकाशवाणी हुई पांडवों तुम धन्य हो समस्त ब्राह्मण उनके उत्साहस की उस की, की प्रशंसा करते हुए कहा राजन तुमने तो यह पृथ्वी मुझे दे ही दी है अब मैं अपनी ओर से वापस करता हूँ इसके बदले में ब्राह्मणों को सुवर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने ही पास रहने दो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोरे धर्मराज भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए यह सुनकर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने एक एक करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी महाराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठ ने उस समय जैसा महान त्याग किया था वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता महर्षि व्यास ने वह राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने चार भाग करके उसे आपस में बांट लिया इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में सुवर्ण देकर राजो ने अपने को मिली हुई अनंत सुवर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया यज्ञशाला में भी जो कुछ सुवर्ण या सोने के आभूषण तोरण यूप घड़े बर्तन और ईटे थी उनको भी जी आ, से जी की युधि धर्मराज युधि ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृप्त कर दिया था वे बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए उस महती सुवर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया ससुर के द्वारा स्नेह पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़ी बड़ी के और करके पाप रहित हुए राजा अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं तदनंतर पांडुओं ने यज्ञ में आए हुए राजाओ को भी तरह तरह के रत्न हाथी घोड़े आभूषण स्त्रवर्ण भेंट किए फिर राजा वाहन को पास बुलाया और देश के, के राज्य पर अभिषिक्त किया इस प्रकार गुरुराज युधि ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण महाबली बलराम तथा तो आदि हजारों वीरों की विधिवत पूजा कई ऐसे तालाब बने थे जिसमें घी की ही कीचड़ जमी हुई थी अन्न के तो पहाड़ ही खड़े थे और रसों की नदियां बहती थी जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए और सबको इच्छा इच्छानुसार भोजन कराया जाए यह घोषणा दिन रात जारी रहती थी धर्मराज ने उस यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया सब प्रकार की कामनाओं रत्नों और रसों की वर्षा की तथा इस प्रकार पापरहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया